सर फोन पर बात करते हुए हर्षित ने विक्रांत को सारी सिचुएशन की रिपोर्ट देते हुए कहा रूही के दोनों हाथ के अंगूठे कटे हुए हैं और डॉक्टर को उसके कटे हुए अंगूठे कहीं मिले नहीं तो इस वजह से उसे वो जोड़ भी नहीं पाए और पता है सर रूही को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है उसे एक्सटर्नल इंजरी तो हुई ही है साथ में उसके बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में भी काफी ज्यादा चोट लगी है आई थिंक उसके साथ रेप वगैरह भी किया गया है लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी कंडीशन बेहतर है मतलब जान को खतरा नहीं है जल्दी ठीक हो जाएगी फोन पर बात करते करते ही विक्रांत ने गाड़ी के एक्सीटर पर और जोर दे डाला पिछले दिन वो जिस पुलिस कार को लेकर गया था उसका एक्सीडेंट हो चुका था वो गाड़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी ऐसे में विक्रांत ने पुलिस डिपार्टमेंट की दूसरी गाड़ी ली हुई थी लेकिन यहाँ और गाड़ियों के मामले में उसकी किस्मत थोड़ी खराब चल रही थी क्यूँकी इस बार भी विक्रांत को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ ऐसी जर्जर गाड़ी ही दी गयी थी लेकिन फिर भी विक्रांत ने इस कबाड़ जैसी दिखने वाली गाड़ी के एक्सीटर पर जोर देकर उसे फरारी बना डाला था और मैंने तुमसे नर्सिंग होम के रूम नंबर 606 वाले बुढ़े को भी इंटेरोगेट करने के लिए कहा था वो किया तुमने वहां से कुछ पता चला विक्रांत ने हर्षित ऐसी फोन पर बात करते हुए कहा हाँ सर किया लेकिन वो बुढ़ा तो बहुत ही अजीब था हर्षित ने बताया उसका सब कुछ नकली था पहले तो पुलिस ने उससे इतने तरीके ऐसी इंटेरोगेट किया फिर भी उसके मुँह से कुछ नहीं निकला और दूसरी बात उसकी आई भी फेक थी उसके सिर के बाल से लेकर दांत तक सब नकली थे अजीब ही पागल है वो तो अच्छा तो नजर रखना थोड़ा। ने कहा, मुझे तो लग रहा है कोई इतफाक नहीं था हो सकता है की उसने जान बुझ कर प्रोफेसर खुराना के घर से यह दवा चुराई हो लेकिन ये प्रूफ करने के लिए हमें इस पागल बुढ़े के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा मैं समझ रहा हूँ सर हर्षि ने विश्वास के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन चूंकि रूही के रूम नंबर 606 में ही वो दवा छुपाई थी तो इसका मतलब उस बुड्ढे का रूही के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है इसलिए हम लोग अभी रूही के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वो ठीक होगी तुरंत हम उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर देंगे ठीक है लेकिन रूही पर नजर रखना वो बहुत शातिर है विक्रांत ने फिर से हर्षित को सावधान करते हुए कहा उसके वार्ड के बाहर अपने आदमी खड़े कर दो और अंदर जाकर भी चेक करते रहना किसी भी सूरत में वो भागने ना पाए अरे आप चिंता मत कीजिए सर रोहित को आप देख नहीं रहे हैं ना इसलिए आप इतनी फिक्र कर रहे हैं वो तो अब चलना तो दूर खुद से हिल भी नहीं पा रही है भागेगी कहा बेचारी हर्षित अचानक से फिर उसे कुछ याद आया सर एक बात और वो इंस्पेक्टर लोकेश को होश आ गया है और उन्होंने हॉस्पिटल में से ही अपनी टीम को सोलन पुलिस ब्रांच के एक एक ऑफिसर की जाँच करने के लिए कहा है तो सर आपको नहीं लगता की पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई मिला हुआ है अब वो तो पता नहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये सब विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा तुम हर्ष को भी बोलो कि वो रूही पर नजर रखे ओके सर लेकिन सर आप आप कहाँ हैं इस टाइम यहाँ नहीं आ रहे हर्षित ने विक्रांत से कहा अरे तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रहा हूँ ज्यादा सवाल नहीं विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में हर्षित का जवाब दिया और फिर तुरंत ही फोन रख दिया इस वक्त सुबह के नौ हो रहे थे और विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क अगले 15 मिनट बाद यानी कि नौ बजकर तीस मिनट में होने वाला था और इसलिए इस वक्त विक्रांत फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन की तरफ बढ़ा जा रहा था वैसे इतने व्यस्त समय में भी विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को इग्नोर नहीं कर रहा था इसके पीछे दो कारण थे पहले तो ये था की इस टास्क को करने के बाद विक्रांत को प्वाइंट मिलने वाले थे जिससे उसके अदृश्य शक्ति की ताकत और अपग्रेड हो सकती थी दूसरा कारण यह था कि विक्रांत को उम्मीद थी कि इस डुप्लीकेट टास्क का कोई ना कोई कनेक्शन इस मर्डर केस से भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका पूरा टाइम खराब हो जाएगा वैसे विक्रांत की उम्मीद गलत नहीं थी क्योंकि इस डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग में था ये वही कमर्शियल बिल्डिंग थी जहा पर का पैसे जलाए गए थे ऐसे में विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि उसे वहां पर इस केस से जुड़े कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल सकते हैं इसीलिए इतने व्यस्त समय में भी वो डुप्लीकेट टास्क के लिए समय निकालकर वहां पर पहुंचा हुआ था अपने फोन में मैप देखते हुए विक्रांत गाड़ी से नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग के करीब पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने गाड़ी को बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पार्क किया गाड़ी से उतरकर जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए निकला तो फिर वो और शॉकड रह गया दरअसल उसके डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग के नाइन्थ फ्लोर पर था ये वही फ्लोर था जहाँ पर मेडिकोर फार्मा के पांच करोड़ रुपए आग के हवाले कर दिए गए थे गजब का इतफाक है अब तो विक्रांत मनी मनी प्रार्थना करने लग गया कि कैसे भी करके उसका डुप्लीकेट पूरा करने का मकसद पूरा हो जाए बस किसी तरह से ये इतफाक हकीकत में बदल जाए किसी तरह से कुछ क्लू मिल जाए वैसे आज के दिन के लिए विक्रांत का कोर्टवर्ड भी पृथ्वी शब्द था और पृथ्वी कोडवर्ड में उसे कई तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिलते है से को आज पहुंच गया वहा पह पहुँचने के बाद उसेबिन उस से अलग जगह पर था जहाँ पर उस दिन आग लगी हुई थी इससे विक्रांत को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि तो अभी तक उसे यही लग रहा था कि यह डुप्लीकेट टास्क उसी डस्टबिन के आसपास ही होगा ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर उसे कोई क्लू मिल सकता है लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं खोई बल्कि चुपचाप डुप्लीकेट टास्क एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ चल पड़ा बिल्डिंग के नाइन्थ फ्लोर पर ज्यादातर रेस्टोरेंट बने हुए थे और यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी शॉप थी विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क डस्टबिन से दाई तरफ जा रहे कोरिडोर में थोड़ा आगे जाकर होने वाला था विक्रांत चलते हुए वहां पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की एक मोटी सी औरत ने उस बच्चे को पुस्कारते हुए कहा जिसके बाद वो बच्चा और जोर से रोने लगा साथ ही साथ उसने उंगली से इशारा करते हुए उस चीज को दिखाने लगा जिससे उसको चोट लगी हुई थी जब विक्रांत ने उस तरफ देखा तो फिर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया दरअसल जिस चीज से उस बच्चे को चोट लगी थी वो एक रोबोट था ये रोबोट इस फ्लोर पर इधर उधर चलता रहता था उस बच्चे की मां ने तुरंत ही उस रोबोट को थपथपाते हुए कहने लगी लो मार दिया लो अब ठीक है हेलो मैडम हेलो मैडम उसे मत छोइे तभी वहां पर एक गार्ड भागता हुआ पहुंच गया अरे तो फिर इसे कैसे छोड़ा क्यों है मेरे बच्चे को चोट लग गई इससे उस मोटी औरत ने गार्ड को घृणा भरी नजरों से घूरते हुए कहा अरे मैडम आपका बच्चा खुद आकर उसे छेड़ रहा था और खुद ही उसे टक्कर खाकर गिरा है इसमें इसकी गलती नहीं है गजा बातें कर रहे हो भैया एक तो बिना किसी ऑपरेटर के ऐसे रोबोट छोड़ रखा है और फिर बच्चे को इसने टक्कर मार दी तो आप भी बच्चे की ही गलती निकाले जा रहे हो वो मोटी औरत अब लड़ने के मूड में आ चुकी थी देखो मैडम ये आपके बच्चे ने इसे गिरा कर कर दिया है इसके लिए आपको पेनल्टी भी भरनी होगी पहली बात तो और फिर आप भी इसे थपथपाए जा रही है खराब हो गया है तो आपको पता भी है कि ये कितना महंगा है उस गार्ड ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया मेरे बच्चे ने नहीं टक्कर मारा है ये खुद आकर मेरे बच्चे से भिड़ा है समझे आप फालतू तो बात मत कीजिए उस मोटी औरत ने कहा। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताओ अभी पुलिस को बुलाती हूँ अब समझ आ जाएगा जो आप लोग इस मशीन के जरिए लोगो को लूटने का धंधा खोलकर बैठे हो अरे रे रे रे, आप परेशान क्यों हो रही है पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है इस रोबोट में कैमरा भी लगा हुआ है चले अभी फुटेज चेक कर लीजिए फिर पता चल जाएगा कि किसकी गलती है गार्ड ने जवाब दिया हाँ हा, बिल्कुल चलिए कोई दिक्कत नहीं चले देख लीजिए वो मोटी औरत भी फुल जोश में थी रुको वे अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ इस रोबोट के पास कैमरा भी है वाह अब फटाफट इसकी फुटेज मुझे दिखाओ तो अभी ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक और आदमी पहुंच गया कौन आप कौन गार्ड ने हैरानी के साथ उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा उस मोटी औरत ने भी हैरानी के साथ उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा आप कौन विक्रांत ने अपना आईडी डी कार्ड निकालकर उन दोनों के सामने करते हुए कहा पुलिस, मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो रिकॉर्डिंग वाओ, वाओ, भी चुप कर साले विक्रांत ने जोर से धहाड़ते उस बच्चे की तरफ देखा डर के मारे उस बच्चे का रोना बिल्कुल बंद हो चुका था अब तक विक्रांत बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तंग आ चुका था सरे रोबोट में भले ही कैमरा लगा हुआ है लेकिन ये वहाँ एक्सलेटर तक जाता ही नहीं है जहाँ की बात कर रहे हैं इसमें वहाँ का वीडियो होगा ही नहीं ये रोबोट तो सिर्फ यही कॉरिडोर में इधर उधर घूमता रहता है गार्ड ने विक्रांत को समझाते हुए कहा सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना इस बच्चे ने जाकर रोबोट से छेड़छाड़ की है तभी उसको चोट लगी है आप मैडम जी को बोलिए कि वो हर जाना भरे दरअसल विक्रांत इस रोबोट के कैमरे को इसलिए चेक करना चाहता था क्यूँकी उसे लगा की शायद रोबोट में लगे कैमरे में ही उस दिन वाली घटना से रिलेटेड कोई चीज रिकॉर्ड हुई हो लेकिन अब जब गार्ड ने उसे यह बताया कि रोबोट सिर्फ कॉरिडोर में ही भ्रमण करता है और वो एक्सीटर तक जाता ही नहीं है तो फिर उसके फुटेज को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था लेकिन विक्रांत भी बिना सीसीटीवी फुटेज चेक किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था दरअसल आज के दिन के लिए उसे पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे आज कोई न कोई इम्पोर्टेंट क्लू जरूर मिल सकता है